श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः कूर्मु पुराण पूर्व विभाग पहला अध्याय सूत जी की उत्पत्ति उनके हर्षन नाम पड़ने का कारण पुराणों तथा उपपुराणों का नाम परिगणन समुद्र मंथन से उत्पन्न विष्णु माया का वर्णन इंद्र दंभ का आख्यान और कूर्मु पुराण की महिमा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरे बद्री का आश्रम में निवास करने वाले ऋषि नारायण नरू में उत्तम श्रीनन् तथा उनकी लीना प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती को नमस्कार कर जय, जय, जय पुराण एवं इतिहास आदि सिद्ध का पठन करना चाहिए कुर्व रूप धारण करने वाले अप्रमेय भगवान विष्णु को नमस्कार कर मैं उस पुराण कुरु पुराण को कहूंगा जो समस्त विश्व के मूल कारण भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया है नैमिषारण्य 12 वर्ष तक चलने वाले सप्त के पूर्ण हो जाने पर सर्वथा निष्पाप रोम हर्षन सूत जी से पवित्र पुराण संहिता के विषय में प्रश्न किया महाबुद्धमान सूत जी महाराज आपने इतिहास और पुराणों के ज्ञान के लिए ब्रह्मज्ञानी में परम श्रेष्ठ भगवान वेदव्यास जी की भली भांति उपासना की है क्योंकि आपके वचन से दपायन भगवान वेदव्यास के समस्त रोम हर्षित आप रूम harsh कहलाते हैं प्राचीन काल में स्वयं समर्थ होते हुए भी भगवान वेदव्यास जी ने आपसे ही कहा था कि आप मुनियों को पुराण संहिता सुनाएं सूत जी महाराज आप अपने अंश से उत्पन्न साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं स्वयं हो ब्रह्मा जी के महान यज्ञ में प्रस्तुत करने के दिन पुराण संहिता का वाचन करने के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 रोम हर्षण सूत जी बोले समस्त विश्व के मूल कारण कूर्म करने वाले भगवान नारायण विष्णु को नमस्कार करके कूर्म पुराण की उस दिव्य कथा को कहता हूं जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और जिसे सुनकर महान से महान पाप करने वाला पापी व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त कर लेता है पुराण की इस पूरी कथा को नास्तिक व्यक्ति को कभी भी नहीं सुनाना चाहिए जो अत्यंत श्रद्धालु है शांत है धर्मात्मा है ऐसे दीजातियों को साक्षात नारायण भगवान विष्णु के द्वारा कही गई इस कल्प पुराण की कथा को विशेष रूप से कहना चाहिए सर्ग सृष्टि प्रतिसर्ग प्रलय वंश वंशान चरित्र तथा मन मंत्र पुराण के पांच लक्षण हैं 18 महापुराणों में प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है द्वितीय पद्म पुराण है इसी प्रकार क्रमशः विष्णु शिव भागवत भविष्य नारद मार्कंडेय अग्नि ब्रह्मवैवर्त लिंग वाराह स्कंद वामन कूर्म मत्स्य और गरुड़ पुराण है भगवान वायु के द्वारा कहा गया अठरामा पुराण ब्रह्मांड पुराण के नाम से कहा जाता है सूत जी ने कहा ब्राह्मणों 18 पुराणों का नाम सुनकर अब आप लोग निम्न द्वारा कहे गए अन्य उपपुराणों का नाम ही संक्षेप में सुनें इन उपपुराणों में पहला उपपुराण सनत जी के द्वारा कहा गया सनत उपपुराण है तदनंतर दूसरा नरसिंह पुराण है स्कंद कुमार के द्वारा कथित तीसरा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है चौथे पुराण का नाम शिव है जो साक्षात भगवान नंदीश्वर शिव के द्वारा कहा गया है महर्षि के द्वारा कहा गया आश्वरी पुराण पांचवा है और छठा पुराण के द्वारा कहा गया नारद पुराण है इसी प्रकार कपिल और द्वारा उष्ना नामक नमा पुराण है 10वां 11वां तथा 12वां पुराण कालिका पुराण के नाम से कहा गया है 13वां पुराण 14वां साम पुराण तथा सभी प्रकार के अर्थों से युक्त 15वां सौर पुराण है 16वां पराशर पुराण महर्षि पराशर के द्वारा कहा गया है 17वां पुराण है और 18वां पुराण भारवे पुराण के नाम से कहा गया है यह कुरम पुराण 15वां महापुराण है जो पुराणों में श्रेष्ठ है संहिताओं के भेद से यह पवित्र पुराण चार भागों चार संहिताओं में विभक्त है ब्राह्मी भागवती सौरी तथा वैश्वनी नामक इस कुरु की चार पवित्र संहिताएं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इस प्रकार चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाली कही गई हैं यह ब्राह्मी संहिता है जो चारों वेदों द्वारा अनुमोदित है इसकी श्लोक संख्या 6000 है हे मुनीश्वरों इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आशेष महात्म वर्णित है और इसके श्रद्धा पूर्वक पठन पाठन एवं श्रवण आदि से परमेश्वर ब्रह्मा का ज्ञान होता है इसमें सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर तथा वंशान चरित और दिव्य एवं पूर्ण प्रासंगिक कथाएं भी कही गई हैं यह कुरान संहिता शांत चित्त एवं धर्मात्मा ब्राह्मण के द्वारा धारण करने योग्य है सूत कहते हैं मैं उसी पुराण संहिता का प्रवचन करूंगा जिसे प्राचीन समय में वेदव्यास जी ने कहा था प्राचीन काल में अमृत के प्राप्ति के लिए देवताओं ने दिति के पुत्र दैत्यों और दानों के साथ मंदर नामक पर्वत को मथानी बनाकर क्षीर सागर में मथा उस छीर सागर के मंथन किए जाते समय देवताओं के कल्याण की कामना से जनार्दन भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण करके उस मंदराचल को ऊपर उठाए रखा कूर्म तक्षपर्युप धारण किए हुए सर्वदृष्टा अविनाशी भगवान विष्णु को देखकर देवताओं तथा नारायण महर्षियों ने उन देव की स्तुति की उसी समय नारायण भ से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ, उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ही ग्रहण किया। लक्ष्मी के तेज से मूहित हुए इंद्र सहित नारद आदि महासी ने अव्यक्त भगवान विष्णु से यह वचन कहा, भगवन, हे भगवन्, हे देव देवेश, हे नारायण, हे जगन्मय, हम पूछने वालों को आप ठीक-ठीक बताइए कि विशाल नेत्रों वाल उस समय उन देवताओं तथा महर्षियों का वह वाक के सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की ओर देखकर नारद आदि परम पवित्र महर्षियों से बोले यह मेरी स्वरूप भूता ब्रह्म रूपिणी शक्ति है यही माया है यही अनंतता है और यही मेरी प्रया है जिसने इस संपूर्ण जगत को कर रखा है हे श्रेष्ठ दिजों इसी के द्वारा मैं देवताओं असुरों एवं मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को मोहित करता हूं संहार करता हूं और पुनः सृष्टि करता हूं ज्ञानी जन जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय को तथा प्राणियों के जन्म एवं मोक्ष को ठीक ठीक समझकर और आत्म तत्व का दर्शन कर इस महामाया के बंधन Dijon मेरी सब प्रकार की शक्ति यही है इसी के अंशों का आश्रय ग्रहण कर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान हुए हैं यही वह सत्व रज तथा तम तीनों गुण से युक्त त्रिआत्मा का प्रकृति है और यही सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हैं प्राचीन काल में श्री में यह पद्म के रूप में मुझे आविर्भूत हुई थी ये चार भुजा वाली हैं, ये हाथों में संख्य, चक्र तथा कमल धारण किए रहती हैं, सभी मंगल में गुनों से युक्त हैं, करों सूर्यों के समान इनकी आभा है, ये सभी प्राणियों को मोहित करने वाली हैं, देवता, पितर, मनुष्य, वसुगण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देहधारी प्राणी हैं, ये सभी, अर्� पार करने में समर्थ